तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयः ऐसे और महाराज कैसे हैं कि स्वे नई अपने धाम से अपने तेज से स्वे नई अपने, अपने धामना महसा अपने महस से अपने तेज से निरस्त किसी दूसरे के बल को पाकर क्यों कुहक नहीं मिटाते हैं अपने धाम से अपने प्रभाव से महसा निरस्त कुहकम निरस्त कुहक है निरस्तम कुहकम कपटम कपट को ठाकुर दूर कर देते हैं कपटी ठाकुर को प्यारा नहीं है ठाकुर कहते मुझे सब कुछ प्यारा है अगर मुझको कोई चीज नहीं प्यारी है तो उसका नाम कपट है मैं बहुत दुर्गुणी हूं महाराज मैं चांडाल के खानदान में पैदा हुआ हूं अरे तुम गधे के खानदान में पैदा हुआ मैं तुमको प्यार करूंगा लेकिन तुम कहे दो कि हम गधे के खानदान में हैं लेकिन ब्राह्मण के पशवंश में पैदा हुए हो और तुम कह रहे हो कि मैं महाराज महान हूं महान हूं तो मैं तुमको प्यार नहीं करूंगा क्योंकि तुमने कपट का आवरण लगा रखा है ठाकुर को घूंघट पसंद नहीं निरस्त कुहकम ठाकुर को घूंघट पसंद नहीं है ये घूघट उल्टो ठाकुर के प्यारे बन जाओगे जब तक घूंगट का आवरण रहेगा तब तक ठाकुर की नजरों से आप कभी उनके नजरों में उनके दृष्टि में प्रेम पात्र नहीं बन पाओगे निरस्त कुूंगठ के पट खोल रे तो ही पिया मिले प्रियतम को पाना है घूंगठ हटा दो आवरण हटा दो आवरण स्वामी को पसंद नहीं है निरस्त कुहकम कुहक को निरस्त कर देते हैं महाराज कपट को दूर कर देते हैं माया को दूर कर देते दे ठाकुर के चरणों में चले जाओ सब कुछ दूर हो जाएगा निरस्त या कुहकमता कुहका ठाकुर कुहकों को दूर कर देते कुहका मायाविना दैत्या इनको ठाकुर नष्ट कर देते हैं महाराज अगर ये आपको बाधा पहुंचा रहे हैं कैसे करें किसी का बल ले लेंगे भैया हम रावण को मानने चलने जरा हमारी साथ अरे नहीं, नहीं। सवेरे बधामना अपने बल से सकल सुरासुर जुरही जुझारा राम ही समरन जीतन हारा सकल सुरासुर है तो नहीं बधामना निरस्त समस्त मायावियों को दैत्यों को अपने प्रभाव से ठाकुर अपाकृत कर देते हैं और परिचय बताओ कि तुम बैठे कहां हो किसके कृपा से बैठे हो हैं आपको पैदा किसने किया है कि मेरी मां ने पैदा किया मेरे बाप ने पैदा किया तुम्हारे मां बाप को किसने पैदा किया है? तुम्हारे बाप के बाप का बाप जो है महाराज समझे ना दुनिया को जन्म दिया फिर फिर कर कर देते हैं और फिर जब तुम विश्राम तो फिर कहते जाओ बेटा आराम करो जाओ आराम कर चुके फिर सृष्टि करो है ना फिर फिर आ जाती है ऐसा है जन्म अब क्या व्याख्या करने में समय भी हो चुका है जन्म आदश और दोनों तरफ से महाराज सदरूप से भी असद से भी जन्माद्य तो उन्नता चार और अर्थेशु अब अर्थेश को दोनों तरफ बिगा देना अर्थेसु अभिज्ञा समस्त पदार्थों का जानकार है ऐसा मत समझ लेना कि ठाकुर की नजरों से कोई चीज छिपी हुई है वो दुनिया के दर्रे दर्रे से परिचित है महाराज विश्व के अनु, अनु में परिव्याप्त है जनमाद्यतोन्नयादितरत चार थेशज्ञ उस स्वराट है स्वराट का मतलब उसको तुम्हारी प्रकाश की जरूरत नहीं है मेरे को तो इस लाइट के प्रकाश की, की आवश्यकता है अगर यह ना हो तो मैं अंधा हो जाऊंगा लेकिन ठाकुर को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है किसी ने पूछा जब महाप्रलय होता है चंद्र प्रवलीन सूर्य प्रवलीन फिर अंधेरा हो जाता होगा कि ठाकुर की स्वयं की ज्योति उस समय प्रकाशित होती है हमारे नहीं। उस समय ठाकुर की ज्योति जहां सूर्य की गति नहीं चंद्रमा की गति नहीं तारों की गति नहीं दुनिया के तेजस्वियों की, की गति नहीं वहां ठाकुर विद्यमान है तो किसका विकास है स्वराटे व तेजसा राजत स्वराट जो अपने तेज से सुशोभित हो उसका नाम स्वराट है जनमाद बड़ा झगड़ू झगड़ालू है जन्माद्यस्य जन्मा यद्रूप से इतरत असद्रूप से जन्मा से तरत चाथेसु अर्थेस्विद्या तीन ब्रह्म हृदय तीन ब्रह्म वेद का विस्तार करता है वेद का दान करता है वेद पढ़ाता है किसको? आदि कवये ब्रह्मा को आ गए होंगे पढ़ा दिया कहें नहीं हृदय मन से चित्त से प्रसन्नता पूर्वक तेने ब्रह्म हृदय यदि कवये कौन वेद यत मुहयंती यूर यूरय मुहयी मुंह वैचित्य मतलब न जानती अकेचित तू अन्य था जानती मुहयतीय सूरया बड़े बड़े विद्वानों की गति जहां धीमी हो जाती है मंद हो जाती है या ठप हो जाती है तीन शब्द मैंने कहे ये मैंने भाषा बनाने के लिए नहीं कही भाव बनाने के लिए कहा है मंद हो जाती है कि महुना हो जाती है ऐसा जो वेद का ज्ञान है उसको ठाकुर हृदय से प्रदान करते हैं ब्रह्मात्र राम जी तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय तेजो बारी मृदाम का और भी अर्थ है बड़ा भाव करते हैं, मारा झूम के कहने वाला अर्थ है आगे बताऊंगा आपको तो, घबराना मत सुना के जाऊंगा तेजो बारी मृदाम यथा मन में आ रहा है लेकिन अभी कहूंगा तो फंस जाऊंगा तेजो बारी मृदा यहाम यत्र मृा धाना स्वे नदा निरस्त कुहक सत्यं परीमह इस भागवत में क्या है धर्म प्रोजित कई तव निर्मत्सरा सता वेद्यं वास्तव शिवदूल श्रीमद्भागवते महा मुनि कृते किंबा परीश्वर पर सद्यो हृदय शुश्रूषु भी तक्षणात अत्र श्रीमद भागवती श्रीमद भागवती भागवत श्रीमत है है श्रीमत मानी सुंदर है ये भागवत सुंदर है श्रीमत मे राम जी ये भागवत सुंदर है या श्रीमत है मान स्त्री वाला है स्त्री क्या है इसमें के भगवत स्वरूप गुण बहिगुण वैभव बी वर्णन रूपा श्री जस्मिन भगवान के गुणों का वैभव का वर्णन रूप श्री शोभा जिसमें है उसको कहते हैं श्रीमत श्रीमती भागवत श्रीमति ऐसी श्रीमति वन श्री हृस्वीकार है श्रीमती श्रीमती भागवत ऐसा जो श्रीमती करू बोलामती मत कर लेना श्रीमती भागवती ऐसा जो ऐश्वर्य संपन्न श्री संपन्न शोभा संपन्न लक्ष्मी संपन्न या राधा संपन्न श्री राधा संपन्न ऐसा जो भागवती श्रीमत भागवती बनाया किसने महामुनि करते महामुनि करते भगवान कृष्ण द्वीपायन व्यास ने बना ये मुनि ने नहीं बनाया हो महामुनि ने बनाया है ठाकुर ने चरित्र किया ठाकुर ने कहा मेरे चरित्र को लिखने की सामर्थ दुनिया के किसी मस्तिष्क में है नहीं क्या फिर क्या अपने चरित्र को लिखने के लिए मैं स्वयं आऊंगा तो भगवान व्यास आ गए इसका निर्माण कर ले चरित्र करने वाले ठाकुर चरित्र लिखने वाले ठाकुर और जब गाने की बारी आई तो ठाकुर कहते हैं अब मैं ही फिर आ रहा हूं शुभदेव भी भगवान ही है कोई दूसरा नहीं है माना वो भी भगवान ही दसमत कंध में सुनाएंगे आप जिस दिन दसमत स्कंध शुरू करेंगे अगर बहुत लंबी चौड़ी जल्दी नहीं रही तो सुनाएंगे वादा नहीं करते तब सुखदेव कैसे चरित्र करने वाला भगवान और क्या है क्या कह रहा चरित्र लिखने वाला भगवान और चरित्र गाने वाला भगवान और सुना के जाऊंगा आपके चरित्र को सुनने वाला भी भगवान इसको धारण करने की क्षमता भी साधारण में नहीं है सीमित सीमित भागवत जो महामुनि का बनाया हुआ है भगवान वेदव्यास का बनाया हुआ है, इसमें है क्या कि धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम अत्र प्रोज्जित कैतव परम धर्म वर्त थे निरूप्य थे। इसमें प्रोजित कहतव तो, कपट रहित परम धर्म का निरूपण है कपट रहित मतलब देखो प्रेम में कपट क्या है हमारा ये काम कर दो तो हम आपसे आपको बहुत आशीर्वाद देंगे कि आपसे बहुत प्यार करेंगे हमारा उन्होंने काम कर दिया इसलिए हमारा प्यार हो गया वो कैतव तो है वो कहते तो है बोला तो कहते तो रहित प्रेम कई तो पहले दुनिया में मिले गई थी महाराज तो रहित प्रेम वह जिसके बिना आप जी ना सको जो आपके प्राणों का प्राणन कर दे अपानों का अपान कर दे उसका नाम है कैतव रहित प्रेम उसके बिना आप जी नहीं सकते कैतव रहितम प्रेम नहीं भवती मानुषेलो के यदिवती तरह विरहे सती को जीवन को जीवन धर्म प्रोजित ओत्र परमा फलाभि संधि रहित धर्म का निरूपण है इसमें ये परम धर्म है परम धर्म है परम धर्म मतलब ना तो पर जो है परमा परमा है ना पर जो परमात्मा है पर जो परमात्मा है उसको उसकी शब्द के द्वारा जिसमें संस्तुति हो मीम माने शब्दे चाहे पर जो परमात्मा है उसकी शब्द के द्वारा जिसमें संस्कृति हो उसको कहते परम धर्म या पर जो परमात्मा है उस पर जो दुश्मन है शत्रु है संसार है, है? उसको जिसने समाप्त कर दिया है उसका नाम है परम धर्म धर्म प्रोजित कई तो परम अब चलो छोड़ो बहुत है धर्म प्रोजित कही ओत्र परम इसका आनंद कौन लेगा महाराज निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम जो निर्मत् है, उनको आनंद देता है देखो मच्छर आ जाए तो आनंद नहीं आता आता है जिम्मे मच्छर हो मच्छर कमरे में सो रात को नींद नहीं आई क्यों क्यों नहीं आई मच्छर आए। गया मसारी तान के सो कह नींद नहीं आई कह एक आ गया था और अनेक प्रकार की मच्छर जहां आ जाए सने वाली मत्सर मत्सर किसो कहते हैं पर दुखा सहनम मत्सर है दूसरों के दूसर, दूसर, पर दुखा सहन पर सुखा सहन दूसरों के सुख को जो सहन न कर सके उसका नाम है मत्सर अंजन? तो इसका नाम मत्सर है मत्सर वाला इस कथा में आनंद नहीं लेगा निर्मत्सराणानु सताम निर्मत्सर हो फिर सज्जन उनके लिए उनके इनके द्वारा वेद दिए वास्तवम वास्तव मत्र यहां पर वास्तव वस्तु का प्रतिपादन वास्तव का मतलब जो आज भी है कल भी रहेगा परसों भी रहेगा और कल भी था कल था आज है और परसों रहेगा उसका नाम है वास्तव समझे या वास्तव मने वास्तवस् वास्तवी च वास्तव जगत है वास्तविक माया है और वास्तव जीव है इन तीनों का प्रतिपादन इसमें है इसलिए ये वास्तव है वास्तव वस्तु शिवदम ये कल्याण देने वाली है मारा शिवदम पत्रोन्मूलन तीनों तापों को नष्ट करने वाली है महाराज सबसे बड़ा सबसे बड़ी विशेषता क्या है सबसे बड़ा वैशिष्ट श्रीमद् भागवत का सद्यो हृदय तक्षण अच्छा। सुनने के लिए तैयार हुआ श्रोता कि ठाकुर आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाता है सद्यो हृदयते आकर के ये अवरुद्धते का मतलब भक्ति श्रृंखलया बद्धो दृश्य भक्ति श्रृंखलाया बद्धो दृश्य भक्ति की जंजीर में जकड़ जाता है महाराज फिर निकल नहीं पाता है।, है। भागवत सुनने की इच्छा करो ठाकुर आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं शिष्ट भाषा में उसका यह अनु फिर से सुन लीजिए धर्म प्रोजित कई तवोत्र परम निर्मत्सरा इसमें तीन अत्र है तीनों का अलग अलग भाव है मैं सूत्र दे राव व्याख्या धर्म प्रोजित कई तव निर्मत्सरा सता वेद्यम वास्तव चीवदंतापत्रोन्मूलन श्रीमदभागवते महा मुनि कृति परई परीश्वर सद्यो हृदय शुश्रूषु भी, भीक्षणा हमारे एक गुरुजनों में थे वो कहा करते थे तीन श्लोक है तीन श्लोकों में तीन ने वंदना की है पहली वंदना श्री व्यास की है दूसरी वंदना श्री शुक की है अब तीसरी वंदना चल रही है श्री सूजी महाराज की निगम कल्पतरोलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस मालयम रसिका भू विभाव का पियो इसको इसको पियो महाराज है ये कि किसके है? मुख से निकली हुई है ये सुख मुख विगलित वाणी सुख मुख विगलित निगम कल्पतरो गलितम फलम एक वृक्ष है महाराज बहुत ऊंचा वृक्ष है उससे ऊंचा वृक्ष दुनिया में कोई है नहीं त्रिलोक्य में कोई नहीं चौदह भुवन में कोई नहीं ऐसा ऊँचा वृक्ष निगम कल पतरो वृक्ष है तो उस पर लोग बैठेंगे तो वही नहीं बैठेंगे बैठेंगे उस पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं महाराज गीध भी बैठता है चील भी बैठती है कौआ भी बैठता है चमगादर भी बैठता है लेकिन किसी के भाग में फल खाना नहीं लिखा है बैठे जरूर लेकिन फलखाना नहीं लिखा है निगम कल्प तरो मेरी बात की शास्त्रीय ढंग से व्याख्या सुनिएगा शास्त्रीय ढंग से उसका मनन करिएगा वेद रूपी कल्प वृक्ष में क्या गीत है कि नहीं है जिसकी दृष्टि केवल मानस पर है कहीं तुक बंदी मत समझना इसको शास्त्र से समझो वेद है वेद वेद रूपी भी में चतुर्दश करने में कथा आएगी प्राचीन बर् की वहां से इसको समझना बजे में गीत भी बैठता है जिसकी दृष्टि में कुछ नहीं कथा नहीं फल नहीं जिसकी दृष्टि में फल नहीं कौन है मान से चील भी है जिसकी दृष्टि में कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे कर्मकांड हैं है भी है महाराज आ भी है हाँ। कौआ भी है चमगादर भी है अरे क्या कथा कह रहा है छोड़ कोई कोई भागो थे, है? इसमें क्या रखा हुआ वो चमगादड़ मा है मारे वो चमगादड़, चमगादड़ बैठा है कौआ बैठा है चील बैठी गील बैठा बड़े बड़े लोग बैठे लेकिन याद रखना उस पर सुख भी बैठा है सुख भी बैठा है और सुख जी महाराज ऊंचे चले जाते हैं सुख फल छोड़ के कुछ नहीं था हलाहरी सुख जी महाराज बैठे सुख जी महाराज ने धीरे से चोच लगाई धीरे से चोच लगाई लगाई महाराज फट से नीचे आया शुक अब मुखाट शुक मुखम प्राप्य अमृत द्रव संयुत निगम कल्पतरोर्गलित फलम शुक मुखादत द्रव संयुत अमृत द्रव संयुत अमृत अमृत द्रव से संयुत ऐसा पिबत भागवत रसमल रसमालय पिबत भागवतम भागवत पियो कैसी भागवत रसमालयम् ये रसमा का आलय है महाराज रसमा मान सरस्वती रस का जो माप कर सके रसमा मानी सरस्वती ये सरस्वती का आलय है विद्यावता भागवते परीक्षा ये रसमा का आलय है पिबत भागवतम तो रसम आलम कब तक पिए के आलयम रसम आलयम पीबत रस को आलय पियो आलय मने जब तक जियो तब तक पियो जब तक जियो तब तक पियो क्या मर जाएंगे तो क्या मर के भी पियो आलयम लय लय मृत्यु पर्यंतम पीवते क्या मर के मोक्ष हो जाए क्या मोक्ष होने के बाद भी पियो छोने के बाद रसमालयम रसमालयम भागवतम बार बार एक बार सत्ता तो जो हमने सुन लिया आप अयोध्या में सुना तो वही तो नेमिशारण में कहेंगे कौन कहेगा जो भगवत हृदय नहीं होगा वो कहेगा हमारे असंत तो दौड़े चले आए हैं भागते चले आए कोने में रह रहे बेचारे क्यों यहां पर अधिकांश श्रोता ऐसे है जो मुझे मुझसे भागवत सुन चुके हैं फिर नैमिशारण की पवित्र धरती ने क्यों आए महाराज रुहू बार बार पियो बार बार मुहू रहो कौन पिएगा बार बार अरे गहरे नथु खेरे पचकल्याणी नहीं पियेंगे लल्लू बुद्धू जगधर नहीं पियेंगे ये पीए कौन रसिका रसिका का है? जो रसिक जन का भाव जन है वो पिए जो संसार को चाहने वाले हैं वो भी पिएंगे जो ठाकुर को चाहने वाले है वो भी पिएंगे रसिका भू का निगम कल्प तरो गलितम फल सुख मुखाद अमृत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भोभी पियो अच्छी तरह से पियो भागवत जी को पीना चाहिए महाराज जी पीना चाहिए मतलब महाराज श्यारम पिबत भागवतम पियो पियो कहने का मतलब क्या है मुख से पिये पिया तो मुँह से जाएगा के कान से पियो कान से पियो ना अभी मैंने बताया सर्वने सुना न तथा मननम कृतम ये मनन करना ही पीना है देखना आंख से होता है और जो दृश्य है उसको हृदय में बिठा लेना वही पीना होता है क्या समझे जिसको देख रहे हैं उसको मन में बिठा लिया तो आंखों से पी लिया और जो सुन लिया उसको भूले नहीं मन में जम गया उसको कहते पीना कि भागवतम सुनने का जो घनी भूत रूप है उसी का नाम है पीना पिबत भागवतम रसमाल मुहू रसिका भूवि भाव का नैमिष क्षेत्र किसी साधारण का नहीं है ये ठाकुर का क्षेत्र है नैमिषे अनिमिषक क्षेत्र इस ठाकुर के क्षेत्र में नयमिषारण्य में सनुकादि ऋषि बैठे हैं है? हजार दिन का अनुष्ठान करके बैठे हैं एक बार सूर्य जी महाराज इनके सामने आए महाराज से श्री महात्माओं ने प्रतिपूर्वक निवेदन किया कि महाराज हमको आप सुना कुछ महाराज क्या सुनना चाहते हैं आप है? कि इस संसार में श्रेय क्या है ये सुना में? और समस्त शास्त्रों का सार क्या है ये भी सुना आप और राम जी आपके अवतार का प्रयोजन ठाकुर के अवतार का प्रयोजन क्या है यह सुनाएं और ठाकुर ने अवतरित होकर काम क्या क्या किया है ये भी सुनाएं और ठाकुर के कौन कौन से अवतार हुए हैं यह सुनाएं और ठाकुर के लीला संबरण के बाद धर्म किसके शरण में गया यह सुना इच्छा चीजें हमको सुना अच्छा सुनाए क्या जरा सोचने दो अब प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा है सोचने का मौका चाहिए कि नहीं चाहिए सोचने दो अब जरा सोचने दो है? है? सोचने दो और कल आगे की कथा प्रवाहित होगी राम जी सिया राम आप लोग भाग्यशाली हैं इस नए विषक क्षेत्र में मुझे भी भाग्यशाली बनाने के लिए आप लोग दूर दूर की यात्रा तय करके कोई हजारों मील की कोई सैकड़ों मील की यात्रा तय करके यहां आए हैं है? तो आप लोग रस का संपादन करें रस को ग्रहण करें रस स्वीकार करें एक क्षण भी आपका व्यर्थ न जाए कथा श्रवण करें और यहां पर मूल पाठ अलग होता है मूल पाठ का भी आस्वादन करें आप और अच्छे विद्वान लोगनीतुन गांग संगम श्री राधामुकुंद युगल तद हम